आज तो हमारे पुराने मित्र हैं उन्होंने ही यहाँ तो शिकायत की है लेकिन एक भाई ने कुछ लम्बा शत लिखा है उसमें अपना जो जाहिर किया है तो वो यहाँ नहीं होंगे है तो मुझको अच्छा लगेगा लेकिन यहाँ उन्होंने वो शिकायत की नहीं है लेकिन ये खत तो मुझको भेज दिया और वो खत भी तो यूँ उन्होंने तो कुछ कहते थे तो ब्रज किश्न जी ने उनको कहा कि लिख दो तो उसने लिख कर शीशा पेड़ में दिखा भेजा तो मैंने सोचा कि आज तो मैं यही बात पहले आपको कह दूंगा बाद में कह सकता हूँ लेकिन वो लंबा चौड़ा है तो यही आज कहूँगा और पीछे प्रार्थना हम करेंगे ये सुनने के बाद किसी को शिकायत होगी तो मैं सुन लूंगा वो कहते हैं वो तो है तो पंजाब थे और पंजाब में वो तो अभी तो भीखाड़ी से बन गए कहीं शायद कैंप में पड़े हैं तो तकलीफ में तो है और तकलीफ का गवार करके आए हैं तो मेरा दिल को उनके दिल तो उनकी ओर चला जाता है और अगर मैं भगवान को भूल सकता हूं ऐसी ऐसी गफलत से क्योंकि आदमी के दिल में एक रेम भी आ जाती है तो वो गफलत में भी आ सकता है, है। इसलिए तो संतों ने और कवियों ने तो कह दिया है संतों ने क्योंकि वो भागवत में है कि जो आदमी अहिंसा का पालन करता है उसका दिल तो पुष्प से भी मृदु होना चाहिए नरम होना चाहिए, और वो वो से भी कठिन होना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है, तब वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। मैं तो पालन करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए अपने दिल को इस तरह से कठोर करने की भी मैंने कोशिश की कर लिया अगर नहीं तो मुझको तो रात और दिन इतना सुन लिया है कि रोते रोते ही खत्म करना चाहिए रोटी रोटी तो रोटी रोटी खा तो आग, खातो नहीं सकता तो भूख तो अपने आप में है और बस ही लेता है ये मेरे हाल होने चाहिए अगर मैं सिर्फ मेरी अहिंसा की वजह से मुरू रह तो लेकिन मैं तो सीख लिया बचपन से ही सीखा की रोना क्या था करना है तो करो और नहीं कर सकते हैं तो, छोड़ो, तो, छोड़ना क्या था? तो छोड़ दो तो नहीं सकता हूँ तो ऐसे आदमी क्योंकि उसका तो लंबा खत है उसमें उनका दर्द भरा है वो मैं, मैं समझ सकता हूँ तो मैंने कहा वो तो लिखा तो है उर्दू लिपि में लिखा है और पेंसिल से तो मैं तो जल्दी पढ़ भी नहीं सकता हूँ बहुत डरी लगेगी तो मैंने कृष्ण को कहा कि मुझको उसमें जो जितनी चीजें है वो बता दो तो। अभी मैं चीजों को ले लेता हूँ तो वो पहले तो कहते हैं वो इसमें कहीं भी लिखा है कि ये तो कैसे एक वचनी आज तक तो हम मानते थे कि हाँ वो तो महात्मा है उसका वचन तो मिठ्या होता ही नहीं है और वचन पर वो कायम रहने वाला आदमी है अभी तो मैं पाता हूं कि तुम्हारे तो अभी बोले और अभी फोक इस तरह से चलते हैं। क्यों वो कहते हैं कि वो कहते याद रख लिया उन्होंने कि एक भी आदमी शरारत करेगा शिकायत करेगा तो पिछले वो बंद होने वाली है उसके पीछे जो मैंने आगे पीछे जो कहा था वो तो वो याद कहां से रखे शायद उसको पता भी नहीं है क्योंकि वो उस वक्त हाजिर भी नहीं मैंने कहा था कि एक क्या हजार आदमी कहें और सब शिकायत करें तो, तो प्रार्थना बंद हो ही नहीं सकती तब तो मुझको डरते मारे मारे बंद करो नाई कई सारा आदमी है तो तुम तो मुझको मारे मार डाले तो, तो, तो मेरा तो डर हो जाता है मेरे में अगर वो हिम्मत चले तो लेकिन एक आदमी शिकायत करे और हजारों आदमी ऐसा ही हुआ है लाखों आदमी के बीच में भी एक आदमी के तो सोधपुर किया। किया तो की, वो की तो मैंने तो ये कहा था कि एक आदमी के लिए या तो दस आदमी के लिए भी लोग जो दूसरे छोटा जन आए हैं वो कहें कि हम तो दिल में भी शिकायत नहीं करते हैं तो भी तो तो तो जिंदा हूँ और मर नहीं गया हूँ तब तक एक वचन दिया तो उस पर मैं कायम रह सकूंगा लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में है मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा तो मैं तो पूर्ण पुरुष हो गया जिससे मेरा वचन मिख्या हो ही नहीं सकता हो सकता है लेकिन आज तक मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने वचन भंग कर लिया है ऐसा मुझको ख्याल नहीं है कोई मुझको याद दे तो मैं समझा सकूंगा यह है कि आदमी दूसरी चीज समझ आए और कहीं कि इसने वचन भंग किया है उसके तो मैं लाचारी हो जाऊ कहूंगा लाचार हो गया लेकिन जान मैं वचन समझता हूँ की मैंने ये दिया है और पीछे उसका भंग करना है वो मैंने नहीं किया है नहीं करता है। ऐसा से डर डर के जीवन तो, तो मैं बसर इसलिए वो तो मैंने कहा के वो है वचन किया और अभी तो क्या करोगे वो तो कोई पटाई नहीं है तो पीछे वो झूठे आदमी और तुम्हारे में फर्क क्या कोई फर्क नहीं रहा ऐसा कहकर पीछे कहते हैं कि शरीफ में से कुछ पढ़ते हैं तो हमको बताओ तो सही और कहते हैं सब धर्मों को तो तुम्हारे लिए समान है तो बचे जब में से क्यों नहीं पढ़ते हैं? और बाइबल में से क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो मैंने उसका भी तो उत्तर तो दिया है लेकिन वो भाई ने तो याद नहीं रखा लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज कहू तो मैंने कहा कि जो एक ही चीज उसमें है वो मैंने समझ कर, ख्याल करके वो रखी ऐसा कोई भी मित्र उसने कहा कि ये क्यों नहीं तो मैंने कहा, कहा ये भी अच्छा है तो इसलिए वो आया तो पहले तो कुछ नहीं था ऐसा ही और था थोड़ा वहा वहां की मैं बात करता हूँ दक्षिण अफ्रीका की उसके बाद मैं यहाँ आया शांति निकेतन चला गया शांति निकेतन में तो वहां से लाया था वो ही चलता था पीछे शांति निकेतन में काका साहेब मिले दूसरे सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, वो भी ले रो तो प्रार्थना में और भी शक्ति आ जाए तो वो में दाख इस तरह से मैंने दाखिल किया। तो इसी, इसी तरह से वो वो जो ओस बिल्ला है कुरान शरीफ का वो तो रिहाना तैयब जी वो नहीं वो मेरे साथ रहने वाली मेरी लड़की जैसी है, है तो वो तो तय जी तो मर गई उसकी लड़की है बड़ी भारी लड़की है अच्छी है उसने तो कृष्ण के भी इतने गीत लिखे हैं वो लड़की है उसने कहा कि मैं ये लड़कियों लड़कों को सबको मैं सिखा लूं कुरान शरीफ में से कुछ भी तो मैंने कहा तो सिखा सिखा तो बड़ा अच्छा था उसका अर्थ भी अच्छा है तो वो दाखिल हो गया जी उसका है अभी बाइबल में से तो उसमें बड़ा है भजन भी है बाइबल में से तो हैं वो ग्रंथ साहिब में से भी हैं जब भी कहो ग्रंथ साहिब कहो तो एक ही चीज हो जाती है तो ग्रंथ साहिब में भी तो काफी चीजें भरी है भजनादी में तो ऐसा तो है ही और कोई ऐसा मौका आ गया और कोई मुझको सज्जन है भक्त है उन्होंने कहा कि भाई इतना तो उसमें दाखिल कर दो तो मैं तो करूँ ऐसा लेकिन वो कोई आप लोगों की करने के लिए किसी के खुशामट करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता मेरे दिल में ऐसा होना चाहिए तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जिस धर्म के मेंशे कोई भी हिस्सा हमेशा यहाँ नहीं पढ़ाया जाता नहीं पढ़ा जाता है इसलिए वो समान नहीं है ऐसा कुछ है ही तो बोटो मैंने उस बारे में शुरू कह दिया पीछे वो ये भी कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं तो पाकिस्तान में चाहूँगा लेकिन पाकिस्तान में तो गए ही नहीं अब भी यहाँ पड़े यहाँ तुम्हारा क्या काम है पाकिस्तान में जाओ और तुम्हारा तो बाटी यह है ना कि मुसलमानों को दोस्त बन गए हैं तुम तो जाओ तुम्हारे दोस्तों के पास वो तो एक व्यंग है तो ठीक है वो कहते हैं वो दोस्त तो मेरे लेकिन तो हिंदू के मेरे दुश्मन थोड़े मैं तो तो मुसलमान की सेवा करता हूँ तो भी हिंदू धर्म के करता हूं, भी हिंदु की हिंदु के करता हूँ हिंदू की हिंदू की सेवा करता हूँ तो हिंदू की भी करता हूँ मुसलमान की क्योंकि मेरी सेवा करता हूँ तो उसमें जगत की सेवा आ जाती है नहीं एकांगी सेवा कर ही नहीं सकता मेरी लड़की आए तो मेरी है ना उसके मैं सेवा करता हूँ करता हूँ वो मेरी सेवा करती तो उनकी सेवा करता हूँ उसमें भी मैं ये मान लेता हूँ कि मैं सारा जगत की सेवा करता हूँ सारा जगत को उस लड़कियों को समर्पण में तो करो अगर वो समर्पण में नहीं उनके पास से करवा सकता हूँ तो वह लड़कियाँ मेरे लिए कोई काम की नहीं रही ऐसा मैं बना हूँ इसलिए जो मैं हिंदू धर्म की सेवा करता हूँ तो सब धर्मों की सेवा करता हूँ मुसलमानों के भी से दोस्ती रखता हूँ तो मैं हिंदुओं का दोस्त हूँ इसलिए उनका दोस्त बनता अगर मैं उनको दुश्मन मानूँ तो मैं हिंदू धर्म का दुश्मन बन जाऊँगा इसलिए मैं वो कर लेता हूँ पीछे वो कहते हैं कि बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स पड़े हैं वो पंजाब के और वो भी पश्चिमी पंजाब के वहां तो थे वो तो वहां से वो वो भिक्षुक होकर नहीं आए अपने पास से लाखों की जायदाद वो छोड़ कर नहीं और आए और आई अगर छोड़कर भी ऐसा मानो तो उन्होंने तो यहाँ तो हवेलियां बना ली है और मोह से लेते हैं उनको न तंगी है खाने की न पीने की न रहने की और जैसी हवेलियाँ पंजाब में थी उससे भी बेहतर हवेलियाँ यहाँ बनाकर बेच गए हैं वो तुम्हारे कांग्रेसी, और इस तरह से कांग्रेस में जो पढ़े हैं वो सेवक हैं और इस तरह से पंजाबियों के सेवा करती हैं, तो वो वो उन लोगों को क्यों डाँटते नहीं हैं वो क्यों शर्मिंदा नहीं बनते हैं तो मैंने तो वो भी कह दिया है नाम ठाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ और मैं क्या जानूं कौन क्या करता है लेकिन मैंने तो कह दिया है यहाँ तक कि कोई भी धनिक आदमी है पंजाब का है कहाँ का भी है और वो जब पंजाब में हिंदू सिख वो परेशान हो गए और उनके पास न खाना है पहनना है पीना है कुछ नहीं रहता है और वो जो का आदमी है वो चले जाएँ जिस जगह पे रहना चाहते हैं वो रहें और हवेलियों में रहें तो मैंने बताया है कि वो करना ही नहीं चाहिए वो अधर्म है और हम यहाँ तकलीफ़ में पड़े हैं उसका भी ये सबब है कि धनी वो अपना कर लेते हैं और गरीब है उसको छोड़ना है। गरीब है उसको छोड़ो तो पीछे उनका धन तो उसको उसको मिलता नहीं है लेकिन दूसरों का भी पीछे उनको नहीं मिल सकता है इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो इस तरह से अपनापन करके वो स्वार्थ सिद्ध करके वो गरीबों को छोड़ देते हैं भूल जाते हैं वो अधर्म है वो तो धर्म नहीं है तो मैं तो कहूँगा जरूर की ऐसा कोई भी आदमी हवेलियाँ बनाकर बेच गया है वो लिग्न है कि मुझको क्या मेरा तो अच्छा है तो वो अधर्म करता है ऐसे नहीं करना चाहिए और ऐसा हम करते ही हैं करते आए हैं स्वार्थ रत हैं हम इस कारण हमको बहुत तकलीफ का तकलीफ गवार करना पड़ता है अगर वो ऐसे हम न रहते तो आज जो झंझट में पड़े हैं वो भी नहीं होने वाली थी ये मैं मानने वाला हूँ तो उसका भी तो मेरे पास तो यही इसे कहने का पड़ा है हाँ वो तो है तो वो देखता हूँ कुछ जाता है पीछे वो कहते हैं वो तो पीछे तो जो करते हैं तो सब शिकायत साथ में हट है तो वो कहते हैं कि वो कस्टमर फंड के रुपये तो तुमको मिल गए हैं लेकिन उसका खर्च का कोई पता नहीं चलता है के खर्च करते हैं कि नहीं करते वो तो मैं पीछे उसमें बढ़ाता हूँ कि तो वो पैसे खा गए हैं हुआ क्या तो बात तो ये है कि वो पैसे मेरे कब्जे में नहीं है उसका तो वो तो पैसे इकट्ठे करने में भी नहीं था मैं तो जेल में पड़ा था तब उसको उत्पत्ति हुई और एक खासा बड़ा ट्रस्ट है उसमें तो बहुत आदमी पड़े हैं उसके पास और उसमें थकर बा जैसा बहुत आदमी पड़ा है तो बड़ा क्या भी उसके माते सब चीज़ पड़ा है और उसका तो एक कोली कोली का हिसाब पड़ा है लेकिन वो हिसाब क्या सबके घर पर जाकर दे दें वो देख लें अखबारों में आया है हिसाब वो हिसाब की वहाँ वो किताब पड़ी है उसमें सभी हिसाब पड़ा है और कोली कोले का हिसाब बैठा है वो काम तो बड़े पैमाने पर सारे हिंदुस्तान में पड़ा है देहातियों के लिए है तो देहात की बहुत ही स्त्रियाँ पड़ी है गरीब उनके बच्चे पड़े हैं उनका काम हो रहा है उनके लिए अस्पताल पड़ी है और काफी काम हो रहा है इतना मैं कहना चाहता हूँ उस बारे में तो उसका दुर्व्य इस तरह से उठा नहीं है और पीछे वो पूछते हैं कि वहां पाकिस्तान में फिर था अभी होगा कि वहां तो वो वो सुअर का मांस है वो हिंदू काफी पड़े हैं जो तो खाते हैं उसको कोई धर्म की उसमें हानि नहीं होती है मानते हैं कि हम खा सकते हैं लेकिन आज कोई नहीं खाते हैं बंदी करके हैं तो अब ऐसे यहाँ हिन्दुस्तान में यूनियन में वो बंदी क्यों नहीं होती है ये पूछते तो मैंने तो उसका तो उत्तर दे दिया है कि हम मैं तो वो जो गाय के पुजारी हैं ऐसा होने का दावा करता है वो तो पुजारी नहीं है बहुत जो पुजारी है ऐसा कहते हैं वो तो गाय के घाटक है और मैं तो गाय का भक्त हूँ पूजा करने वाला हूँ और यहाँ से नहीं है वहां से मैं सीखा कि वो करना चाहिए और मेरा ये भी दावा है कि मैंने जो तो काम किया है वो काम से जितनी गाइयाँ बच गई है सब नहीं बची गई इतनी गाइयाँ दूसरे एक के काम में नहीं बची है वो तो एक ऐतिहासिक बात मैं सुनाता हूँ उसमें क्या है उसका सबब क्या है उसका सबब को तो ये है मैं मुसलमानों का दोस्त रहा तो मैंने आपको कहा कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ किसी का भी दोस्त हूँ तो मैं तो, तो मेरा धर्म की भी सेवा करना चाहता हूँ तो मैंने वो वो गौर सेवा कर और अभी भी मैं कहता हूँ आपको कि वो काफ़ी मुसलमान वो गौर नहीं करते नहीं करते अपने आप तो बड़ा अच्छा है और मैं तो वही सच्चा गोवर नहीं बनाया अगर बाकानून नाप करते हैं तब पीछे ये हुआ कि यहाँ तो आपने हिंदू राज कर लिया जैसे कोशिश वहाँ है ऐसा हम मानते हैं पाकिस्तान में कि वहाँ तो मुस्लिम राज है कि मुसलमान ही सब कुछ कर सकते हैं और हिंदू को सिख को पारसी को उनके माथे रहते हैं उनके गुलाम बरतना नहीं तो राय नहीं अगर ऐसा वो करते हैं तो क्या हम भी ऐसा करें हिंदू के गुलाम बन बनकर रहें तो रहें बाकी कोई कह नहीं सकते हैं मैं कहता हूँ कि तो वो चलने वाली चीज़ नहीं एक मिनट के लिए वो नहीं चल सकती है एक मिनट तो ऐसा कहें कि तब तो एक मिनट तो वहाँ तो एक मिनट से बच्चे में महीने हो गए इस तरह से मिनट का अर्थ नहीं मैं करवाना चाहता हूँ लेकिन वो चलने वाली चीज़ वहाँ भी नहीं चल सकती वहाँ तो भी वो कहें कि नहीं बाकानून तुम्हारे टोपीछे तो, तो बाकानून ऐसा भी निकले ना कि सबको कदमा पढ़ना ही तो हो गया तो मशीन रात ऐसी मशीन रात की बात उसके लिए है और मैं तो कहूँगा कि भी वो तो मैंने देखा भी नहीं है कि वहाँ सुअर का गोश्त कोई खा ही नहीं सकते क्यों खा नहीं सकते अगर कोई खाने वाले नहीं उसमें उसको धर्म की हानि नहीं है और वो खा लेता है तो खाते होंगे आज तो उसको कौन रुकावट कर सकता है इस तरह से कोई थोड़ा वो हो तो ये है कि मुसलमानों का इसलिए मनुष्य के लिए मैं तो नहीं वो कहता हूँ मनुष्य के लिए कोई मांस खाना नहीं अच्छा उसको तो जो धान होता है भाजी वगैरह होती है उससे गुजारा करना चाहिए ये अच्छी बात है और सब वो समझकर वो छोड़े तो थो आता अच्छा है लेकिन बाकानून कि जो चीज वो गांधी खाता है वो ही लोग खा सकते हैं गुस्सा न खाए तो क्या मैं नाचूं, तो मैं रोऊं, ना तो कहूंगा तो वो मेरे दुश्मन है वो ऐसा करते हैं इसे कैसे बन सकता है इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि हाँ अगर वहाँ ऐसा है मैं तो जानता नहीं अगर है तो मान लो तो है तो यहां हमारे बा कानून गोवर्धम करना है तो होगा कानून तो इतना भी नहीं कर सके है तो गुजराती मारवाड़ी वो सब इशारा भी कर देते हैं कि हम तो गाय को बचाने वाले हैं अरे वो क्या बचाते हैं वो तो खुद को तो गोवध हमेशा करते हैं क्यों करते हैं कि तो वो पिंजापुर चलाने वाले हैं वो पिंजापुर को तो मैं जानने वाला हूँ वहाँ तो गायों की रक्षा अच्छा होनी चाहिए सुनी होती है मेरे घर में माना कि गाय रखू लेकिन वो गाय कहाँ पड़ी है उसका भी मुझको पता नहीं वो वो उसको बराबर मिलता है खाना वो भी उसको बताना चले और उसको उसको ठंड से में बचाता हूँ कि मैं वो भी बताना चले वो गोबर में पड़ी रहे और उसका दूध में पिए तो मैं वो गो हत्या करता हूँ हमेशा आस्ते आस्ते वो गाय को मार जाता हूँ ऐसे बहुत मारवाड़ी पड़े हैं ऐसे बहुत गुजराती पड़े हैं और किसी फकर होकर कहें कि हम गोह बोटते हैं तो है ही उनको तो कोई कानून तो है नहीं उनको तो उनका दिल है उसका धर्म है वो धर्म का पालन नहीं करते हैं तो वो क्या बताने वाले थे और इस तरह से गाय को क्या बचाना था को का तरीका है मैं जो तो मानता हूँ हम खुद गाय की पूरी पूरी रक्षा करें और दूसरी जो करना चाहे वो करें तो मैं कहता हूँ की यहाँ तो मुसलमान तो, तो आपके लिए वो खाने वाले नहीं और न कट करने वाले हैं और इतना तो नहीं लेकिन आप सारा सारा दुनिया को सिखाए तब तो मैं समझूं कि आप धर्मिष्क हैं और धर्म को मानने वाले हैं तो इसलिए वो जो कहते हैं ना वो तो गुस्से में है तो उनको कहने का हक है मुझे, मैं तो गुस्सा नहीं कर सकता हूँ मुस्को को तो यहाँ भी अहिंसा को इस्तेमाल करना तो मैं समझता हूँ कि ये तो उन्होंने लिखा है वो तो भी अज्ञान का वाक्य है कोई ज्ञान का नहीं है मैंने तो कह लिया तो तो ज्यादा कह दिया पीछे मुस्को को तो तो बनाना पड़े तो अभी आपको कहूँ कि जो दूसरी बात करना चाहता हूँ वो तो आज नहीं करूँगा इसमें काफी चीजें आ, आ तो पूछू तो प्रार्थना तो अभी शुरू करना है ना कि कि आप चाहते हैं मैं आपने इतना सुना इस भाई को तो है कि मुझको पता नहीं लेकिन तो भी आपने इतना तो सुना आपका दिल इससे भी फिर लाता वो ही जाता है क्या कता है बोल सकती बात ये आदमी तो बस वो महात्मा बना है सफाई करता है नीचे ही जबान कहता है बाकी उससे कुछ होता ही नहीं तो वो प्रार्थना क्या सुनना था और विषय कुरान शरीफ में से वो सुनना था क्या सुनना था नहीं सुनेंगे तो आप कह सकते हैं कि नहीं सुनना है लेकिन अगर आप मानते हैं कि वो प्रार्थना करनी ही है ना तो दिखे तो वो मेरे मित्र हैं वो तो करने वाले हैं ही उन्होंने तो कह दिया दूसरे कोई भी आप मानते हैं कि सच्चे दिल से आप वो प्रार्थना तो सुनना ही चाहते हैं जिसमें कुरान शरीफ का भी हिस्सा है और दूसरा तो आता ही है वो भाई कहते हैं कि तो उसका सबका दे दो तो मैंने तो छपवाया था वो तो प्रकट भी किया था अभी वहाँ नकल होगी तो ठीक है कोशिश करूँगा कि सबको वो पुस्ता दे दो तो सब पढ़े तो अच्छा है अभी मैं आपको पूछूंगा आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूँ अच्छा तो प्रार्थना में करता हूँ